आनंद की खोज साधना के अंतराय देह वासना देह वासना के तीन भेद हैं क आत्म आत्मत्व भ्रम देह को आत्मा समझना ख गुणाधान भ्रम अर्थात जो गुण जन समाज में समादृत है उनका अर्जन करने का प्रयास और ग दोषापनयन भ्रम देह के रोग एवं अशुद्धियों को दूर करने का प्रयत्न देहात्म बोध यानी स्वयं को देह विशिष्ट चैतन्य महा समझना एक ऐसा दोष है जो आसानी से दूर नहीं होता अधिकांश लोग तो यह धारणा ही नहीं कर पाते कि वे देह से भिन्न आत्मा हैं इस भ्रम के कारण देह को स्वस्थ सुंदर एवं सबल रखने के लिए वे आवश्यकता से अधिक प्रयत्न करते हैं इसमें समय तो नष्ट होता ही है मन भी निम्नगामी होता है औषधी द्रव्यादि के द्वारा आवाज मधुर करने सारिक सौंदर्य बढ़ाने त्वचा को कोमल बनाने के प्रयत्न लौकिक गुणाधान के दृष्टांत हैं रोगादि दूर करने के लिए चिकित्सक के परामर्श नष्टानुसार दवाइयाँ खाना दोष प्रणयन पन, का दृष्टांत है सभी शास्त्रों में देह की अशुद्धता एवं अनात्मता का वर्णन किया गया है उसकी पुनरावृत्ति यहाँ अनावश्यक है इस घृणित देह को सुंदर बनाने का प्रयत्न व्यर्थ है यह आवश्यक नहीं कि इसमें व्यक्ति सदा सफल ही हो इसी तरह रोगादि दोषों की निवृत्ति की भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि देह धर्म साधन के लिए उपयोगी यंत्र स्वरूप है मात्र इसीलिए इसकी थोड़ी बहुत देखभाल करनी चाहिए इससे अधिक नहीं संत साहित्य में अधिकांश उच्च कोटि साधक देह की या तो पूर्ण रूपेक्षा करते अथवा उससे अधिक शक्ति बरतते देखे जा गए हैं कोई भी सच्चा साधक देह को अधिक महत्व नहीं देता उपसंहार वासनाएँ असंख्य हैं एवं उनका मूल अहंकार है अहंकार नाश किए बिना वे समूल नष्ट नहीं हो सकती लेकिन यदि इन वासनाओं में से प्रमुख को समझकर उन्हें दूर किया जा सके तो अहंकार के नाश में भी बहुत सहायता मिलती है इनमें से एक एक को दूर करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है या सभी पर एक साथ प्रहार किया जा सकता है वस्तुतः प्रस्तुत लेख का उद्देश्य रूप रेखा प्रस्तुत कर, कर देना मात्र है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रणनीति स्वयं निर्धारित करनी होगी वितर्क बाधाएं एवं प्रतिपक्ष भावना जैसा कि पहले कहा जा चुका है हम स्वयं अपनी सबसे बड़ी बाधा है। गीता के अनुसार आत्मा की आत्मा का बंध आत्मा ही आत्मा का बंधु एवं आत्मा ही आत्मा का शत्रु होता है आत्मैव ही बंधु आत्मैव रिप्रात्मनः भ्रांत धारणाओं से युक्त असयत मन ही हमारे आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा रोड़ा है जब हम यम नेमादि के अनुष्ठान में प्रयुक्त होते हैं तो विपरीत मान्यताओं के रूप में विद्यमान ये बाधाएँ हमारी साधना में विघ्न पैदा करती हैं तथा हमें पूर्ण मनोयोग से यम नेमादि का पालन नहीं करने देती पतंजलि के इन्हें पतंजलि ने इन्हें वितर्क बाधाओं की संज्ञा दी है वितर्क का शाब्दिक अर्थ है विपरीत अर्थ या विचार अर्थात यम नेमादि के विपरीत भावों में आस्था उपादेय वृद्धि इन्हें दूर करने के लिए विपरीत पक्ष भावना का उपाय बताते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्का हिंसादेय कृतकारितानुमोदिता, लोभ क्रोध मोह मोहपूर्वका मृदु मध्याधिमात्रा दुखाज्ञान फला प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इन पांच यमों एवं शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान इन पांच नियमों के विपरीत हिंसा असत्य चोरी काम प्रवृत्ता, परिग्रह अशौच असंतोष सहनशीलता का अभाव वृथावचन एवं पाठन एवं हीन चरित्र पुरुषों की भावना या अनिश्वर गुण की भावना ये दस वितर्क कहलाते हैं ये स्वयं किए गए दूसरों के द्वारा करवाए गए तथा किए हुए होने पर अनुमोदित होते हैं ये लोभ मोह या क्रोध द्वारा प्रेरित आचरित होते हैं इनकी मृदु मध्य अथवा अधिक ये तीन मात्राएं होती हैं इस प्रकार ये सत्ताइस प्रकार के होते हैं अगर मन वाणी और कर्म के माध्यमों को भी मिला दिया जाए तो ये इक्यासी प्रकार के हो सकते हैं असंख्य पूर्व जन्मों के हिंसादि के संस्कारों के कारण ये वितर्क आत्मा के धर्म न होते हुए भी हमारे लिए स्वाभाविक हो गए हैं तथा हम इन्हें स्वार्थ सिद्धि के उपाय समझने समझने लगे हैं कुछ प्रकार की हिंसा आदि तो समाज द्वारा स्वीकृत हो सक अंग बन गई है युद्ध में शत्रुवध राज्य वर्ग द्वारा हिंसा पशुओं एवं आताताइयों का वध दंशनकारी अथवा रोग फैलाने वाले मच्छर आदि का नाश आदि मानव समाज के लिए मानव अनिवार्य हो गए हैं उन्होंने धर्म का रूप ले लिया है कुछ लोग स्वयं इन कार्यों को करते हैं अन्य दूसरों से करवाते हैं तथा तो तीसरे प्रकार के व्यक्ति इन कार्यों का अनुमोदन करते हैं पूर्वक अर्थात मांस चर्म आदि के लिए हिंसा करना क्रोध पूर्वक जैसे अपने उसने मेरा अपकार किया है अतः यह हिंसा योग्य है और मोहपूर्वक अर्थात पशुवध से धर्माचरण होगा इस प्रकार की विभाग प्रणाली असत्य चोरी आदि प्रत्येक विषय में लगाई जाती है इस प्रकार के असंख्य वितर्क प्रेरित विचार साधन साधक के मन में उठते रहते हैं किसी देश काल अथवा पात्र विशेष के संदर्भ में इनमें से कुछ धर्माचरण समझे जाकर अनुमोदित हो सकते हैं लेकिन उच्चतर साधक के लिए एवं यम नियमादि के सम्यक अनुष्ठान के लिए इनका संपूर्ण त्याग अनिवार्य है इस प्रयास में जब वितर्क बाधाएं उपस्थित हो तो साधक को प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए हिंसा शौर्य आदि के अशुभ परिणामों का चिंतन करना प्रतिपक्ष भावना कहलाता है ये हिंसादि अनंत दुख एवं अनंत अज्ञान के कारण है ऐसा सोचना चाहिए एक उदाहरण से समझने का प्रयत्न करें हिंसक व्यक्ति पहले वध्य प्राणी को बांध उसके वीर्य का हनन करता है तदनंतर तो स अस्त्राघात हाँ से उसे कष्ट भुचाता है और अंत में उसके प्राण हर लेता है जो किया है उसका फल भोगना ही होगा कर्म सिद्धांत के इस अमोक सत्य के परिणाम स्वरूप हिंसक के देह इंद्रियादि वीरहीन तेजहीन हो जाते हैं दुख प्रदान करने के कारण उसे नरक तिरयक प्रेतादि योनियों में दुख भोगना पड़ता है प्राणों का हरण करने के कारण हिंसक व्यक्ति अपने मृत्यु के समय दुखपूर्ण पूर्ण रुग्णावस्था आदि में रहकर मरने की इच्छा होते हुए भी मर नहीं पाता क्योंकि कुकर्म का फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा अगर प्रबल पुण्य के प्रताप से कुकर्म का फल कट भी जाए तो भी ऐसे पुण्य से प्राप्त सुख अधिक काल तक नहीं टिकता इस प्रकार का चिंतन प्रतिपक्ष भावना कहलाता है इस युक्ति से चोरी आदि दुष्कर्मों के परिणामों में का चिंतन कर उनसे मन को हटाया जा सकता है तथा यम नियमों के पालन में निर्विघ्न रूप से लगाया जा सकता है पुराण कथाओं में वर्णित पाप के फल फलस्वरूप नरकादि भोग भी प्रकारांतर से प्रतिपक्ष भावना ही है त्यागी अथवा सन्यासी साधक एक दूसरे प्रकार से भी प्रतिपक्ष भावना कर सकता है जैसे घोर संसार ज्वाला से बचने के लिए मैंने सर्वभूतों को अभय देकर योग धर्म की शरण ली है मैं वितर्क समूह का त्याग कर उन्हीं का पुनः अंगीकार करने जा रहा हूँ ऐसा करके तो मैं उस कुत्ते के समान हो जाऊँगा जो उगले गए अन्न को पुनः चाट जाता है यह मुझे शोभा नहीं देता ठिकार है मुझे नैत्याधि भावना चतुष्टय बाह्य जगत के साथ संपर्क होने पर हमारे मन में हो रही प्रतिक्रियाएँ यदि स्वस्थ न हो तो वे आध्यात्मिक जीवन की बाधाओं का रूप ले सकती है इन्हें दूर कर एक स्वस्थ साधनोचित मनस्थिति के निर्माण के लिए मनुष्यों ने एक सार्वभौम नियम बनाया है जिसे बौद्ध परिभाषा में ब्रह्म ब्रह्मविहार कहा जाता है तथा जिसे पतंजलि ने निम्न सूत्र में लिपिबद्ध किया है मैत्री करुणाम मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त अर्थात सुखी दुखी पुण्यवान तथा पुण्यहीन प्रणा प्राणियों में क्रमशः मैत्री करुणा मुदिता तथा उपेक्षा की भावना करने पर चित्त प्रसन्न होता है सामान्यतः जिसके सुख में हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता या जिसके सुख से हमारे स्वार्थ का व्याघात होता है उसको सुखी देखने या उसका चिंतन करने से साधारण चित्त में प्रायः ईर्ष्या उत्पन्न होती है उसी प्रकार शत्रु अथवा प्रतिद्वंद्वी आदि को दुखी देखकर उन पर विपत्ति आपने पर निष्ठुर हर्ष उमड़ पड़ता है जो हमारे मतानुयायी नहीं हैं किंतु पुण्यकर्मा है एक दृष्टि से सत्कर्मों के अनुष्ठान में हमारे प्रतिद्वंद्वी हैं ऐसे व्यक्तियों के प्रति प्रतिष्ठाधि लोग देख नहीं पाते उसे देखने अथवा चिंतन करने पर असूया और अमूदिता के भाव मन में उठते हैं और जो पापी और दुराचारी हैं उनके प्रति अमर्ष या क्रुद्ध पिशुन भाव मन में उठते हैं ये ईर्ष्या निष्ठुर हर्ष अमुद्रता तथा क्रुद्ध पिशुन भाव मनुष्य को मथित करते रहते हैं तथा मानव मन को विक्षिप्त कर समाहित नहीं होने देते अतः मैत्री आदि भावनाओं द्वारा चित्त को प्रसन्न करने एवं मलहीन कर लेने पर वह एकाग्र एवं स्थिर हो जाता है मित्र के सुखी होने पर जिस प्रकार का सुख होता है पहले उस प्रकार के सुख का स्मरण करना चाहिए तदनंतर जिन व्यक्तियों के सुखी होने पर ऐशियादी होते हैं उनके सुखी होने पर मैं मित्र के सुखी होने जैसा सुखी हूँ ऐसी भावना करनी चाहिए उनके दुखी होने पर मित्र एवं प्रियजनों के दुखी होने पर जो करुणा के भाव होते हैं उनकी भावना करनी चाहिए दुष्ट एवं पुण्यहीनों के प्रति उदासीन रहना ही साधक के लिए श्रेयस्कर है उनको दंड देना अथवा संमार्ग मिलाने का कार्य शासन अथवा समाज सुधारकों पर छोड़कर स्वयं उनसे अलग तटस्थ बुद्धि रखना साधक के लिए लाभकर है उदासीन रहना कोई भावना नहीं है भावना का अभाव मात्र है फिर भी जहां इसे सुविधा के लिए अन्य तीन भावनाओं के साथ ले लिया गया है